न उनकी शरण में रहे तो भगवान शंकर जी भी जानते हैं कि जो हमारी शरण में जो भक्त आया है इसकी समस्या क्या है क्या दुख है क्या परेशानियां हैं वो भी भगवान जानते हैं वो वैसे ही अपने आप भी दूर कर रहे हैं भी भगवान से कुछ मांगो तो दोनों बातें बोल दी अगर कोई भगवान से वरदान मांगे तो भगवान वरदान भी दे सकते हैं उसको दुख को दूर कर सकते हैं कोई भगवान से बरनाम न मांगे केवल भगवान शंकर जी के शरण में जाए तो भगवान शरण में आए हुए उस व्यक्ति का उद्वार कर देंगे उसके सारे को दुष्दोषण करके दूष करके उसका शुद्ध बुद्ध बना देंगे कृपा सेवक मनोरंजन भगवान भी कृपा सिंधु है भगवान शंकर जी और सेवक के मन को रंजन करने वाले हैं सुख देने वाले जो शंकर जी की भक्ति उपासना करने वाले हैं वो शंकर जी उनको सुख देने वाले हैं कृपा <krinape> के सिंधु है माने कृपा निधान है वो कृपा करते ही करते हैं मैंने भगवान से ऐसी किसी कृपा चाहिए तो कहते ऐसा लगता है भगवान के पास कृपा करने के लिए कृपा है ही नहीं तो कहते वो बात नहीं भगवान के पास कृपा क्या कृपा का समुद्र है एक भक्ता आवे दो भक्ता दस आवे बीस आवे हजार लाख करोड़ आवे जितने भक्ता में शत्रु पर दवा दया करते जाए लेकिन उनकी दया कृपा कभी खत्म न हो कोई समझने लगे भगवान बड़े में अपनी दया सबके भक्तों पर बात दिया बची नहीं उनके पास हम इतने दिन आराधना कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं इसको मैंने खत्म तो ऐसे नहीं खतम कुछ नहीं हो तो कृपा के पास कभी खत्म होने वाली नहीं इसलिए ये भी विश्वास रखाने के लिए भगवान कृपा निधान है ये भी भक्त को ये भी सब याद रखने पड़ते है और ये भावना बनानी पड़ती है उपासक को भगवान अन्य भाव हो उनकी भगवान की शरणा हो भगवान के प्रतिकृपा भाव का भाव हो कि भगवान कृपा सिंधु है और भगवान ये भी हैं कि हमारी सारी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं और हमारे मन में जो दुख प्लेस आते रहते हैं उनको दूर करके सुख प्रदान कर सकते हैं ये भाव उपासक के मन में विश्वास रहना चाहिए था कभी इच्छित फल से ही नकोट जोग जक साधे कहते हैं वैसे कोई तपस्या कितनी भी करते रहो कुछ भी करते रहो लेकिन अगर भगवान शंकर जी की आराधना नहीं की तो फिर उसको जो इच्छित फल प्राप्त नहीं हो इत जो व्यक्ति जिस फल की इच्छा करता है वो फल जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक भगवान शंकर जी की प्रार्थना न हो अथवा इच्छित फल हर का क्या है आ? ब, वैसे तो कोई का इच्छित फल किसी का ये है उसके बहुत धन मिल जाए किसी का इच्छित फल ये है कि उसे प्राप्त हो जाए किसी का इच्छित फल है कि वो कोई जो है चुनाव जीत जाए ऐसे इच्छित फल हो सकते हैं तरह तरह के इच्छित फल हो सकते हैं तो कोई ऐसा लगावेगा कि शंकर जी को प्रार्थना करो तो ये सब इच्छित फल हमारे प्राप्त हो जाएंगे लेकिन इच्छित फल जो ये है वास्तव में एक ही है और वो इच्छित फल यह हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है संतोष अस्त पिता का ये स्त्री व्यक्ति को तब तक, तक, तक प्राप्त नहीं होगी जब तक शंकर जी की उपासना नहीं करेगी भगवान की जब तक, तक, तक स्वर्ण नहीं जाएगा तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं संसार तो में भौतिक संबंध कुछ भी प्राप्त हो जाए चाहे यहाँ बड़ा पद प्राप्त हो जाए चाहे यहाँ धन प्राप्त हो जाए चाहे और इच्छित वस्तु उसकी किसी भी प्राप्त हो जाए लेकिन वो प्राप्त होने पर भी उसे संतोष नहीं होगा शांति नहीं होगी अनेक समस्याएं फिर भी बनी रहेंगी नाना प्रकार के दुख के कारण फिर भी बने रहेंगे एक परमात्मा को तो प्राप्त करके ही व्यक्ति के ये सारी समस्याएं दूर होती हैं और उस परमात्मा के से सुख प्राप्त होता है शांति प्राप्त होती संतोष प्राप्त होता है होता, तो अच्छे कहीं नारद सुमेर हरि तो इस प्रकार नारद जी का उपदेश हो गया तो नारद जी ऐसा उपदेश दे करके और सुमेर हरे मैंने भगवान का उन्होंने स्मरण किया नारायण का अपने स्मरण किया और गिरिजा जी ने अति पार्वती जी को आशीर्वाद दिया देखो आशीर्वाद देने का तरीका ये है बातें लिखी हुई है कोई ध्यान दे न दे किसी को आशीर्वाद दे तो कैसे देना चाहिए आशीर्वाद देने वाले को तो पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए परमात्मा धाव लाना चाहिए परमात्मा बुद्धि लाना चाहिए फिर आशीर्वाद देना चाहिए फिर आशीर्वाद देगा तो परमात्मा भी शक्ति के कारण से तो आशीर्वाद अलीभूतों का दिखाई देगा और यदि कोई परमात्मा को भूल करके अपने देहाभिमान रख करके अपना अंधा रख करके आशीर्वाद देगा तो 20 बार आशीर्वाद देगा तो भी उसमें कल नहीं दिखाई देगा तो देखो आशीर्वाद देने का तरीका ही है जैसे नारद जी ने ना आशीर्वाद दिया ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए अभ्यास डाले तो अच्छे नारद सुमिर हरी इस प्रकाश कह कर के, के नारद जी ने भगवान का स्मरण किया अपने दे भगवान नारायण भगवान है राम है उनका उन्होंने स्मरण किया और उन्हीं के स्मरण सद्भाव भावित होकर के फिर उन्होंने पार्वती जी से तो आशीर्वाद और हुई है यही कल्याण अब संसय कहते है कह दिया कि देखो अब इसका कल्याण ही होगा अब इसने इसमें, इसमें संशय छोड़ संशय रखने वाले की क्या होगा क्या न होगा जैसे संशय के काम से दुखी थे हिमाचल की ऐसा दुर्गुणी इसको अति प्राप्त होगा वो जो संशय उनके मन में हो रहा है आप तुम संशय जोड़ दो पार्वती जी को तपस्या करें और इनके लिए शंकर जी है तपस्या इनकी सिद्धि होगी शंकर जी प्राप्त होंगे और उनमें शंकर जी में कोई दोष नहीं होगा इसी प्रकार इनका कल्याण है इसी को करोग कल्याण कार्य क्या है मनहित होगा इसमें कोई बुराई नहीं होगी सुगही होगा लेकिन दक्षिण में कल्याण शब्द रूढ़ हो गया है विवाह के लिए मद्रास आचार की तरफ जहां बोला जाता है वहाँ विवाह के लिए कल्याण बोला किसी लड़की का विवाह हो गया तो उसको कहेंगे कि इसका कल्याण बालिका कल्याण अमुक अमुक समय में होगा विवाह के स्थान में कल्याण शब्द किसी का विवाह हो गया तो उसका कल्याण हो अब देखो किसी का विवाह हो जाए तो कल्याण हो जाए ये ये ये बात कहा से आ गई तुलसीदास से पूछो तो तुलसीदास के विवाह से कोई कल्याण होता है फूले फूले कहते हैं खुद हमारे ब्याह तुलसी गाय बजाए के देव काठ में पा तुलसीदास कहते हैं तो काठ में पा देना ये कोई कल्याण की बात है लेकिन दक्षिण में उधर की तरफ जो है मद्रास में किरण इत्यादि में विवाह के लिए कल्याण शब्द प्रयोग पर भी कल्याण शब्द प्रकारांतर से विवाह के लिए बोला जाता है लेकिन कम बोला जाता है और अब तो और भी कम बोला के पहले एक सब तथा कल्याण भारत पहले सुना होगा लोगों ने आजकल सुनने में नहीं आता है? उसका भी अर्थ इसी से मिलता जुलता है तो इसे ये लगता है कि यह कल्याण शब्द विवाह के अर्थ में शुरू होता है जैसे मानो नाराजगी कल्याण होगा कि माना इसका विवाह हो जाएगा सुनकर जी से इसमें किसी बात का जो है वो शंका करने की बात नहीं है बात कर तो कल्याण दोनों अर्थ प्रयोग हित के अर्थ में भी है और दूसरा ये विवाह हो जाने के भी अर्थ में मान सकते हैं किसका विवाह हो जाएगा इस प्रकार आगे देखिए कही यस ब्रह्म भवन मुनि गय आगे ले चरित्र तो सुनऊस भय एकांत का एक मैना थन मैं समझ एव निबना जौ घर बरुकुल अंता परिय विवाह सुयन रूप न तो कन्या बरोह कु मम प्राण तैयारी जौन मिली बरू गिर जोगू। गिर गिरिजल सहज कईये सब लोगू शय विचार पति करवाहू जई न बहोर हो रू री चरण दर्शीताहित शने गिरीता बरुपावक प्रकट शशि मही नारद बचने अथा नाई प्रिया परहु सब सुमीरु श्री भगवान पार्वती निर्मय जय सोई करी हई कल्याण करी हई कल्याण सिया रामचंद्र की जय पवन सुधन अनुमान की जय सर सुंदन की जय असी कहे ब्रह्मा भ्रमण मुनि गए ऐसा कह कर करके नारद जी जो मुनि के बाद नारद जी चले गए कहा चले गए भाई ब्रह्म भवन चले गए नारद जी का अपना घर जो है वो है उनसे तो सब कर रहते हैं लेकिन उनका अपना घर ब्रह्मलोक लोक है क्यों वो ब्रह्मा जी के पुत्र है अपने पिता का घर अपना घर चले गए ब्रह्मा जी के बात कर सरस्वती भी वहीं दासकर उसीदास जी कहते हैं सरस्वती तो चली गई कहां गई ब्रह्म भवन चली गए क्यों चली गई सरस्वती भी ब्रह्मा जी की पुत्री चलेंगे अपने घर में इस नारद जी भी चले गए ब्रह्मा जी के पास अगर अगर ये मालूम ब्रह्मा जी का मैंने समस्त बुद्धि है तो इसके मैंने समस्त बुद्धि की वृष्टि में एक वृत्ति उत्पन्न हुई समस्त भाव की तो व्यापक बुद्धि है बुद्ध भविष्य शक्ति जानने वाली उसमें कहीं अज्ञान नहीं है इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हुई तो वो आती है व्यक्ति को लोक कल्याण और सन्मार्ग दिखा करके और फिर अगर वो वृत्ति चली गई तो सुन गई फिर उसी समस्तीपुर जिले ही वो व्रति स्थित हो अब इतनी बात कठिन बात हो गई तो आप कौन कठिन बात है रोजी रोज कौन करे एक बार बता दिया बता दिया बाकी आसान की नारद जी जन ब्रह्मा जी के यहाँ से आए थे इस प्रकार से गोल करके ब्रह्मा जी के घर चले गए तो आसान है सब लोग अपने अपने घर से आते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं ऐसी ऐसे भी अपने घर से आसान बात प्रकार ब्रह्म भवानी गए और आगे तो सुनो जो अब कहते आगे की कथा सुनो फिर आगे क्या हुआ अब आगे कथा जब नाराज जी चले गए तो वहां क्या हो रहा है हिमांचल के घर में वो बताते हैं वैसे तो हिमांचल जो है वो राजा है और उनको अपने जितना उनका राज्य फैला हुआ है उत्तर तो भारत में वो सब का वो सबके वो सब सबके राजा है सबका उन्हें इंतजाम करना पड़ता है जितने छोटे बड़े पर्वत हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है जितनी नदियां हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है जितने पेड़ पौधे हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है जितने, तो जितने वहाँ बात करे हुए तपस्या करने वाले व्यक्ति साधु समय उनके भी सबका इंतजाम करना पड़ता तो राजा को तो बहुत काम होते हैं और ऑफिसर नहीं मिलती तो हिमांचल भी नारदी चले गए हिमांचल भी अपने काम में लग गए तमाम लोग घेरे हुए थे उनको उनके सबके काम में वो से तो जुट गए लेकिन मैना जो है प्रतीक्षा करती रही जब सायकाल हुई रात को सब काम सब लोग अपने अपने चले गए छुट्टी पाए तब उन्होंने मैन की और की बातचीत पति एकांत पाए कह मैना एकांत पाया मुश्किल में एकांत मिला तब जाकर के उन्होंने इमानदार ना नारदी आ जाए थी क्या कह गए लेकिन हमारी बात उनकी समझ में नहीं आएगी <coughs> क्या नहीं समझ में आई तुम्हारी कहा कि वो कोई बताते है कि दर्द जो प्राप्त होगा वो उसमें ऐसे ऐसे जोश होंगे दुर्गुण होंगे वो वर्ष को प्राप्त होगा कि नारद जी की बात में तुम मत करना और तुमने ऐसे बताया किसी दुर्गुण के साथ विवाह कर दो समझ कर देना अब देखो मैना अपनी बुद्धि लगा करके हिमांचल को नारद जी से भी ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ करके औ, और हिमांचल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझ करके उनको राज दे लेकिन मैना जी बोल रही है तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं भावना की बात है वो पार्वती के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के का पुत्री प्रेम होने के कारण वो किस प्रकार से कोई माँ बोलेगी तो वो दिखाते हैं है तो कवि होने के कारण तुलसी महाकवी है तो वो तो हर पात्र की जैसी मानसिक दशा जैसी भावना जैसी दशा उसी का अनुका ही उसका चित्रण करते हैं अब वो मैना की किस प्रकार की स्थिति है तो वो उनको बताती कहती जो घर भर कुल हो ही करिए सुन रूपा कहते तो देखो हमारी पुत्री कितनी सुंदर है अब राज पुत्री भी है घर भी बहुत अच्छा हम लोगों का है कुल भी हम लोगों को बहुत अच्छा है ऐसी पुत्री को जो बल प्राप्त हो उसका बल भी जो बहुत सुंदर होना चाहिए उसका घर भी अच्छा होना चाहिए उसका वंश भी अच्छा होना चाहिए ये सब बातें देख डाख करके तब व्यवहार करना चाहिए तो ये एक बात है भी ये कि है कि जब विवाह किए जाते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है घर बर कुल इन सब बातों को जिस सा कहते हैं संस्कृत में भी श्लोक इस प्रकार के हैं कि जो बर को ढूंढो तो कैसा बल ढूंढना चाहिए मनुष्य मुद्द में कई श्लोक है इस प्रकार का उसका अर्थ है की पुत्री चाहती कि बर सुंदर प्राप्त हो सुंदर बड़ ढूंढना चाहिए माता क्या चाहती है पुत्री की चाहती है की पुत्र जो है धनवान प्राप्त हो तो खूब अच्छा घर प्राप्त हो अच्छे घर के माने खुद धनी घर हो और पुत्री जो सुख रहे उसको परेशान न होना पड़े खाने पीने रहने के लिए तो ये माता इस प्रकार से चाहती है पिता क्या चाहता है कि पिता ये चाहता है कि वो यशस्वी हो पुत्र ऐसा मिले परिवार के और लोग क्या चाहते है की कैसा विवाह हो वो चाहते हैं कि कुल अच्छा होना चाहिए अगर कोई किसी बड़ को ढूंढ करके कुल में घटकुले में किसी विवाह करने को तैयार हो जाए तो माँ तैयार हो जाएगी बात तैयार हो जाए लेकिन और जो दूर के भाई बंधु है वो जब सुने अरे कहा विवाह किए देते बड़ा से कुल का एक कहा किए देते उनको इससे मतलब नहीं की वो धनी निर्धन में पढ़ा लिखा है गौ दो उससे मतलब नहीं किस तुल किए देते उसकी चिंता उन लोगों को होती और फिर वो उसने कहा मनसमत ने कि बाकी जो लोग बचे बंधु बांधवों के साथ मित्र आदि बचे परिचित लोग बचे उनकी क्या इच्छा होती है कि ऐसा घर बर मिले क्या आपको मिठाई खाने को मिले उन्होंने मतलब कि कौन जात कैसा कैसा है और घर कैसा उससे क्या है मिठाई खाने में कितनी मिली और खाना किसको मिला कैसा मिला उससे भी मतलब तो देखो विवाह में इस प्रकार के भिन्न भिन्न रुचियां लोगों की होती है किसकी रुचि किस प्रकार की होती है वो अलग अलग अब ये महिला की रुचि किस प्रकार की घर छावना अच्छा चाहिए बर अच्छा होना चाहिए गुल अच्छा चाहिए सब इस प्रकार से बोलती है कि ऐसे विवाह जैसे ही पुत्री है वैसे ही बर चाहिए और ये भी कह देती है तो कन्या बर कुरी अगर ऐसा बर नहीं मन प्रारंभ इसका ऐसा है कि इसके अनुरूप जैसी यह है वैसे ही अगर नहीं प्राप्त होता तो ये मंजूर है बिना विवाह बने रहे लेकिन कहीं इस प्रकार का पति इसको मिल जाए जिसके अनुकूल न हो कहीं बावला पति मिल जाए बाबरों ना भवानी जोशी राशि उनकी जो है वो पार्वती जी जो वंदना करती हैं तो उनसे कहते हैं हे पार्वती जी आपका वर्त तो बावला है दिन ऐसा दानी है कि जितना मांगो देती जा रहा वो ये नहीं सोचता कि ये मांगने वाला जो है नुकसान होगा कि फायदा होगा देना चाहिए की नहीं देना चाहिए मांगो दिया मांगो दिया मैंने भावला है तभी तो सोच बिछा कर देना चाहिए कि अपने पास भी रखना चाहिए और जिसको दे रहे हैं उससे उसका हित हो रहा है कि तो रहा। नहीं हित हो रहा कल्याण हो रहा है कि नहीं इसको सोचना चाहिए ऐसा नहीं मांगा दिया आ? किसी व्यक्ति ने कहा जो अब तो जीवन जीना था मुश्किल थोड़ा विष दे ये नहीं कोई देने का तरीका है, तो ऐसी कृपा सिंधु के विश्वाह तो कहते ऐसे बावले से विवाह मत कर देना इनका बड़े कुमारी कन्या जो बिना विवाह की रह जाते कंत तो उमा माम प्राण प्यारी केहे कंत तो ये हमारी पुत्री जाहिये ये बहुत ही प्राणों के समान की है अब पार्वती जी ने चूंकि उनके यहाँ अवतार लिया तो जन्म लिया था तब तो पार्वती का बालपन से ही स्वभाव बहुत सुंदर था देवी है देवी कोटके हैं इसलिए उनका स्वभाव बहुत सुंदर माता पिता की आज्ञा मानना उनका पालन पोषण करना उनकी हित की बात करना किसी को कष्ट न देना ये सब तो बातें न थी और रूप सौंदर्य से तो ग्रम थी थी इसके कारण माता को भी वो पार्वती की बड़ी ही प्रिय थी थी नहीं वैसे तो हर माता को अपनी पुत्री प्रिय होती है चाहे जैसी हो लेकिन पार्वती जब जब सब रूप गुण सब प्रकार थे और तो तब तक तो परमाता को पुत्री भूति तारी हो जाएगी इस प्रकार की तो जो न मिले बरु गिर जहीं जो भी मै ना कहने लगी अगर उनके अनुकूल जैसी ये है पार्वती इन्हीं के अनुकूल अगर बड़ा प्राप्त नहीं होता है और तुमने कहीं विवाह कर दिया उनको बाबे के साथ में दुर्गनी के साथ में काने खुबड़े के साथ में तो उसके बाद में बदनामी होगी बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे कहेंगे जल सहज कहा सब लोग अरे कहा कि हिमांचल के पास पर्वत पत्थर नहीं है इनकी बुद्धि में पत्थर ही है इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं की मूर्खता का, का काम किया जहाँ विवाह नहीं करना चाहिए वहां विवाह कर दिया तो वैसे तो पर्वत अच्छे अर्थ में भी हो सकता है और पर्वत बुरे अर्थ में भी हो सकता पर्वत एक अचल है तो ऐसे पार्वती पर्वत के यहाँ हिमाचल के यहाँ पैदा हुई तो इनकी बुद्धि अचल हो गई तो अचल हो जाना तो वो हो गया अब पार्वती जी के मन में शंकर जी के प्रति अचल भाव से निष्ठा हो तो अपने अध्यात्म भाव में बुद्धि ऐसी अचल होनी चाहिए परमात्मा के प्रति उससे तर नहीं हटे नहीं तो ये गुण तो है हिमालय का अचल होना ही और पर्वत जो है बहुत ऊंचा भी होता है तो ऊंचाई किसी कहे कि भाई वो व्यक्ति कैसा महान है तो कैसे मेरे गुरु के समान महान तो पर्वतों में मेरुगुरु बोलेंगे सबसे ऊंचा पर्वत और उसकी भी तुलना करेंगे तो महानता का भी सूचक पर्वत है लेकिन पर्वत को अगर दोष बताने लगे तो कह देंगे क्या पत्थर तो पत्थर बुद्धि तो है ही नहीं जड़ है ये इसका कह देंगे तो कहते हैं तो लोग बात जब जब काम बन जाएगा तब तो, तो बड़ी प्रशंसा करेंगे कि हाँ हिमालय बहुत महान है <coughs> लेकिन अगर काम बिगड़ गया तो क्या कहेंगे हिमालय तो पत्थर बदनामी होगी तो सही विचार पति करे तो कहते ऐसा विचार करके विवाह करना पार्वती का तो ठीक जगह करना हृदय में, में पछताना पड़े बाद में दुखी न होना पड़े इसलिए खूब सूच विचार करके विवाह कर इसे यह भी मालूम होता है की महिला का कहना ठीक भी है तो संसार में ध्यान भी रखना चाहिए लोगों को अपनी पुत्री इत्यादि का विवाह करते समय कभी कभी किसी प्रलोभन बस कहीं पुत्री का विवाह कर दिया लापरवाही विवाह कर दिया तो कहीं के अनमेल विवाह हो जाते हैं बाद में पछताना भी पड़ता है तो शास्त्र कहते हैं ऐसा काम न करो पछताना पड़े बाद में पुत्री का विवाह करो तो बर को देख करके करो घर को देखकर के करो एक पुरानी गांव की कहावत थी कि जब को देखो तो बर देखो घर को देखो और दिया के कर को देखो माने क्या हुआ घर देखो मैंने रहने को गड़बड़ है।, है कि की भरगुमा करता बिना घर के जहाँ थोड़ा हुआ था चबूतर उतर बढ़ता विवाह करने के बाद घर पर होना चाहिए गृहस्थ है इसलिए घर पर तैयार होना चाहिए और वर्ग को भी देखे वर्ग को मैंने देखो कितना योग्य है पढ़ा लिखा है स्वस्थ है बुद्धि उसकी ठीक है सुधाचारी है ये बड़के गुड़ों को देखो और उसके बाद देखो घर में भी जाकर के देखो कि खाने पीने को सुबह शाम तक तो कुछ है कि नहीं है तो उसको कैसे पता लगेगा अब भाई कोई खाता कि नहीं खाता अच्छा खाता बुरा खाता कैसे पता चलेगा कि पता चल जाएगा जब घर में जाओगे तो जहां दिया रखा जाता है उसके दिए के नीचे जब देखोगे तो पता चल जाएगा खाने वाने को उसके घर में है कि नहीं दिया के नीचे क्या देखोगे अगर दिया के नीचे तेल बह रहा होगा इसके माने रात में दिया जलाया जाता है रात में दिया जलाने के लिए तेल है इसके माने खाने के लिए है पहले जैसे खाना खाएगा तब दिया जलाएगा अगर खाने खाने को नहीं होगा रोटी या दाल नहीं होगी तो दिया क्या जलाएगा दिया जैसे देखने से दीपक को देखने से पता चल जाए अगर किसी ने लेकर के दीपक ऐसे ही रख दिया है तेल भरा रखा दीपक रखा है तो देखने मात्र रख दिया इसमें उसके नीचे देखा तो तेल की धार लकी तो बनी नहीं है इसके बाद जलाया नहीं है कभी ऐसी देखने रखा हुआ है पर देखो दिया के नीचे देखो धार है कि नहीं है तो ये तरीके देखो पता लगाने की कोई के घर का घर कैसा है ये पिया लोगों ने पहले निकाली थी तो वो ध्यान में रखनी चाहिए आजकल जो है बहुत बार एक आध बात देखते है बाद दूसरी बात देखते है आजकल आर्थिक दृष्टि इतनी ज्यादा प्रधान हो गई है कि बस ये देखो कि उसके बर के घर में जो है वो हो, हो कितना पैसा कितनी तनख्वाह तो मिलती है जहां देखिए जहां नौकरी करता है दस हजार तनखा मिलती है अब उसके बाद मुझे दबा कर दिया पता लगा हो कि शराब घर घड़ा कर झगड़ा करता लड़ाई करता ये बात कहां से निकल आई वही ध्यान ही नहीं दिया सर तो तो कहते इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है ये है वो बात को पूरी बातों को बेहतर तो नहीं करते धन चाहे ज्यादा न हो लेकिन और बातें तो ना तो सदाचारी होना चाहिए कुल अच्छा होना चाहिए वल का जो अपने संयम पूर्वक रहने वाला होना चाहिए धन अनुकूल करने वाला होना चाहिए अब तो ठीक है तो ये कहते हैं कि सु विचारे विवाह और जिन बहोर हो उधा हू असतः परी चरण गरी सा कहते ऐसे कह करके मैंने मैना जो है हिमांचल के चरण पुरुष प्रणाम किया मैंने बिनती की इस प्रकार कि मन की बात माँ ने ही जी जाए अपनी बात को मनाने के लिए आग्रह करने के लिए इस प्रकार से उसने सरको सही समय गिरीशा तब गिरीश जो है वो हो हिमांचल जो है उनको समझाने लगे बड़े प्रेम के साथ उसको समझाने लगे की तुम इसकी चिंता क्या करती क्यों हो क्यों इतनी सब कल्याणकारी ही बात होती है पावक सशमा ही कहने लगे कि देखो चाहे चंद्रमा जो है उससे आग बरसाने लगे जैसे सूर्य आग बरसाता गर्मी के दिनों में खूब दूर लपक है आग बरसाता है तो सूर्य का आग बरसाना उसका सूर्य का धर्म है लेकिन चंद्रमा आग कभी नहीं करता चाहे गर्मियों सर्दियों किसी भी ॠन्द्रमा तो की किरणाएं निकलेंगी तो शीतल होंगी इसलिए उसे आग नहीं बढ़ तो जैसे चंद्रमा में आग नहीं बढ़ उसी प्रकार से नारद जी के वचन भी अन्यथा नहीं हो सकते जो उन्होंने कहा वैसा ही होगा मैंने इसके लिए जैसे नारद जी ने कह दिया कि यही कास्ट होता जो दूसरा नहीं इसके लिए शंकर जी को छोड़कर के दूसरा कोई बर नहीं है इसके मैंने शंकर जी इसको मिलने हैं और कुछ हो भी नहीं सकता इसलिए संशय करना बेकार है नारद वचन अन्यथा ना नारद ने जो कह दिया वही होगा कुछ और दूसरा होगा इसलिए धैर्य प्रिया सोच पाऊ राहु सब कहते हैं कि देखो तुम सब सोच हो और सुनो श्री भगवान और भगवान का स्मरण अब जब तक ये विवाद हो जाए अंतिम परिणाम देखने को आ जाए तब तक संसद में स्थिति है की संसार से छूटने का उपाय क्या है कि भाई भगवान को याद करे हे भगवान जैसे हो हमारी समझ नहीं आता कैसे क्या होगा हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं जैसे कुछ हो सकता करेंगे लेकिन आप ही कल्याण कर करने वाले हो इसलिए भगवान का भी याद करेंगे ये लौकिक विधान है कार्य करने का जो आप भगवान के भक्त हैं आध्यात्मिक पुरुष हैं उनको भी संसार के सभी कार्य सत्रकार करने पड़ते हैं समस्याएं भी आती हैं संशय भी आते हैं लेकिन उसे निखरने का तरीका क्या है जैसे हिमांचल ने कहा कि तो भगवान को याद रखो और जैसे नारद जी जैसे संतों ने जो कुछ कहा है तो उस बात का अनुसरण करो भले ही आपको लगे कि इसमें अच्छाई नहीं हो रही है खतरा भी हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है लेकिन धैर्य रखो आगे चल के कल्याण ही होगा कभी कभी वर्तमान काल में मार्ग नहीं दिखाई देता कठिनाई भी दिखाई देती परेशानियां भी होती है लेकिन अगर सही रास्ते पर चलता रहता है भगवान की कृपा होती है संतों की कृपा होती है तो परिणाम में फिर दाढ़ी जल करके फिर सुख दिखाई देता है फिर शांति प्राप्त हो जाती है सब प्रकार में हित हो जाता है तो वैसे ही कह रहे हैं भगवान का स्मरण करो श्री भगवान का और पार्वती निर्मयोज ही जिसने पार्वती की रचना की है सो ही कल्याण वही कल्याण करेगा अब जैसे यहाँ पर हिमांचल के मुंह से जो बात निकल गई वही बात आगे देखने में भी आती जब पार्वती की तपस्या करती हैं, शंकर जी उधर जी अपनी समाज में बैठे हुए हैं तब फिर भगवान आते हैं शंकर जी के पास और शंकर जी के समाज को उनको उठा करके फिर उनसे शंकर जी से वरदान मांगते हैं भगवान कि तुम पार्वती से विवाह करो तब तो वो भगवान ही जो है वो श्री भगवान जो वही पार्वती जी से शंकर जी का विवाह करवाते हैं उन्हीं को बीच में आना पड़ता है जैसा कि हिमांचल ने कहा वैसे ही होता दिए रघुपते हृदयस मदीय सत्यं बदा च भिलात्मा भक्ति प्रयच रघु तुम्हरामे कामिदरित श्रीराम जय राम जय जय राम, जै राम।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 say okay.